शिवपुरुद्र सहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था वहाँ देवता असुर और मनिन्द्र आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे सती ने वहाँ अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही ही पूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता अस्निकी वीरणी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्ही के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके उन्हें सब लोगों के के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। तो भी उन्होंने अपने माता पिता चरणों में मस्तक झुकाया उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया तब सती ने दुस्सह क्रोध प्रकट किया वे अपमानित होने पर भी रोष से भर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली सती ने कहा प्रजापते आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है जो स्वयं ही यज्ञ यज्ञ वेदताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञकर्ता यजमान है उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है अहो जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा द्रव्य मंत्र आदि हव्य और कव्य ये सब जिनके स्वरूप हैं उन्हें भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जत रहे हैं अरे ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आय बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु ब्रह्मा इंद्र आदि सद देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े बड़े शब्दों में फटकारा ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ उपस्थित थे सती की बात सुनकर चुप रह गए अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा